तो तद विपर्य अर्थ होगा सत्य की शुद्धि न होने से क्या होगा हो नहीं ज्ञान की अप्राप्ति हाँ ठीक है ठीक कह रहे आप तब से लेना है क्या सत्य शुद्धि क्या होगी असत्य शुद्धि मतलब क्या है सत्व की शुद्धि न होने से सत्य की शुद्धि न होने से जन्म क्या होगा ज्ञान की हाँ ज्ञान की अप्राप्ति रूप सिद्धि ज्ञान की ठीक है हाँ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 हाँ हाँ देखते हैं मतलब यदि कोई उन फलों को नहीं चाहता है तो उनको अनुष्ठान क्यों करे तो ये भाष्य में भाष्यकार ने बाद में साथ पर बताया है ना प्राग ज्ञान निष्ठा अधिकार प्राप्त सर्वम कर्मा शिल्पा ज्ञानी पर समाप्य ज्ञान होने पर सभी कर्म में समाप्त होते ज्ञान में सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं मतलब कर्मों का प्रयोजन क्या है कि सत्य शुद्धि के द्वारा ज्ञान को उत्पन्न कर ले प्रयोजन है ना तो तस्मात बोला ना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 अब आगे जो है ना अपनी तरफ से जोड़ लेना काम में कर्म तुच्छ है इस कर्म से कौन तुच्छ है हाँ ये तो निष्काम कर्म हो गए ईश्वर की आराधना रूप कर्म हो गए तो इनकी अपेक्षा काम <स्थिक> देखिए दूरेवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजया बुद्धौरणम अनुक्षा घृपणा फल हेतव दूरेणा की अवरम कर्म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 तो समत्व बुद्धि से युक्त होकर किए जाने वाले कर्म की अपेक्षा काम में कर्म अत्यंत तुच्छ है दूरण करते अवरम आव का क्या अर्थ है तुच्छम या निकृष्टम ही करते क्योंकि धनंजय क्योंकि हे धनंजय समत्व बुद्धि से युक्त होकर किए जाने वाले कर्म की अपेक्षा काम में कर्म अत्यंत तुच्छ है दूरण करके अत्यंतम और अवरम का क्या अर्थ है तुच्छम ये अत्यंत तुच्छ है कौन से काम कर्म जो शास्त्रीय काम कर्म किए जाते हैं शास्त्र सम्मत उनको भी तुच्छ बताया है है ना और में सिद्ध का तो कोई प्रसंग ही नहीं है अध्यात्म देखेंगे आगे दूरे में दूरेणा कर्त अति विष अति प्रकर्षण और अतिविप्रकर्षण अति कर्थ हो गया अत्यंतम क्या अर्थ हो गया हाँ अत्यंतम अवरम कर्थ है निकृष्टम निकृष्टम कर्त होता है निम्न या तुच्छ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 अभी जो बुद्धि योगात आया है ना श्लोक तो में बुद्धि योगाथ का अर्थ करते हैं समत्त बुद्धि युक्ता बुद्धि योगात का समझना बुद्धि से युक्त कर्म है क्या कहेंगे और बुद्धि से क्या लेंगे समत्व बुद्धि है ना और बुद्धि योग का अर्थ है बुद्धि से युक्त योग बुद्धि योग का क्यार हुआ तो तो बुद्धि योग का क्या अर्थ हुआ बुद्धि से युक्त योग बुद्धि से युक्त और बुद्धि से क्या लिया समत्व बुद्धि और योग से क्या लिया कर्म।, कर्म योग से कर्म योग ले लिया जग जाएगा? हाँ बुद्धि से समत्व बुद्धि और ए... योग से क्या ले लिया कर्म योग कर्म ऐसा लगाया लगाएंगे की समत्व बुद्धि से युक्त कर्म की अपेक्षा समत्व बुद्धि से युक्त तो समत्व बुद्धि से युक्त कर्म मतलब समत्व बुद्धि से युक्त होकर किया जाने वाला ये इस कर्म को क्या कहेंगे समत्त बुद्धि से युक्त कर्म है. ये बुद्धि से युक्त होकर किए जाने वाले कर्म की अपेक्षा फलार्थी मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला कर्म अत्यंत निकृष्ट है अत्यंत तो तो तो तो तो तो तो निम्न है क्योंकि वह जन्म मरण आदि का हेतु तो है कौन वह जन्म मरण आदि का हितु पंक्ति लग जाएगी देखना समत्त बुद्धि ऐसी युक्त होकर किए जाने वाले कर्म की अपेक्षा फलार्थी मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला काम अत्यंत निकृष्ट है क्योंकि वो जन्म मरण आदि का हेतु है जन्म-मरण है आदि से और दुख नाना प्रकार के ले लेना ले ले आप जन्म मरण दुख शोक मुंह सब ले लेंगे ले ले। अच्छा कर ही है ना श्लोक में यथा करते क्योंकि क्योंकि ऐसा है क्यूँकी एवं है ना अच्छा क्योंकि इस प्रकार ऐसा लगाना एवं करके इस प्रकार है, है। क्योंकि इस प्रकार योग विषय बुद्धि में नहीं एक मिनट चलो बताता हूं मैं क्योंकि ऐसा है इसलिए अच्छा यथाकर्थ क्या होता है क्योंकि यथाकर्थ इसलिए नहीं होता है जिस कारण से होता है हाँ जिस कारण का होता है तो ही कर् यता हो गया तो यथाकर्थ अच्छा रहेगा ऊपर अन्वे कर देंगे वैसे ये ये पैराग्राफ दूसरा बनाना नहीं चाहिए यहाँ से क्या होगा क्योंकि क्योंकि क्योंकि हे धनंजय से युक्त होकर किए जाने वाले कर्मों के के की अपेक्षा फलार्थी मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले काम कर्म अत्यंत हैं एवं मतलब इसलिए यथा कर्म ऊपर करेंगे और एवं कर लिए श्लोक में देखेंगे इसलिए बुद्धौ शरणम अनविचा बुद्ध शरणम अनविच्छा है तो बुद्धि से लेंगे आप यहाँ पर योग विषय बुद्धि अथवा क्या सांख विषय बुद्धि कोई भी दोनों दोनों बुद्धियों को ले सकते हैं इसलिए योग विषय बुद्धि अथवा शांत विषय बुद्धि की शरणम है ना श्रणम सरण, कर् किया भाष्यकार ने आश्रय सांख विषय योग विषय बुद्धि अथवा शांत विषय बुद्धि को आश्रय चाह क्या या आश्रय क्या हो समझते हैं श्रय की इच्छा करो भाष के सारे लगाइए इस प्रकार इसलिए योग विषय बुद्धि में बुद्धों का को मतलब अथवा तत्परिपाक या बुद्ध एक योग विषय बुद्धि अथवा उसके परिपाक से होने वाली संख विषय बुद्धि उसके परिपाक से होने वाली या उसके परिणाम से होने वाली यहाँ परिपाक का के परिणाम परिपाक का क्या अर्थ है उसके परिणाम से होने वाली तो कर्म योग विषय बुद्धि के परिणाम से क्या होगा बाद में बुद्धि हो जाएगी हाँ। है ना? अंतरण शुद्ध होने पर क्या हो जाएगी सांख बुद्धि हो, हो जाएगी लग जाएगा तत्व परिपाक का अर्थ है कि कर्म योग के परिणाम से होने वाली सांख बुद्धि सांख बुद्धि का अर्थ है सांख विषय बुद्धि इसलिए योग विषय बुद्धि अथवा योग विषय बुद्धि के परिणाम से होने वाली शांत विषय बुद्धि को कर लेना बुद्धि को और आश्रयम है ना शरणम है ना श्लोक में शरणम का अर्थ वास्तविक कार्य ने किया है आश्रयम शरणम का क्या अर्थ किया है और आश्रयम कर अभय प्राप्ति कारणम शरण का अर्थ आश्रय और आश्रय का क्या अर्थ है अवय कारण। प्राप्ति कारणम और अनविच प्रार्थ अथवा चाहो या प्रार्थना करो तो इसका अर्थ अब आप लगाइए पैसे लगाएंगे इसलिए योग विषय बुद्धि अथवा उसके परिपाक से होने वाली शांति विषयक बुद्धि बुद्धि बुद्धि को बुद्धि है ना? बुद्धि अच्छा एक मिनट अभियान भी आया है ना अच्छा के लिए अच्छा अच्छा ये हो जाएगा ठीक है बुद्धि तो फिर आगे अन्वे भी होना चाहिए लगाइए आप ऐसा देखते हैं कि अब इसलिए अभय प्राप्ति के कारण को चाहो किसको चाहो अभय प्राप्ति के कारण को चाहो, चाहो। अच्छा अब अभय प्राप्ति के कारण को चाहो और आगे क्या है परमार्थ ज्ञान सरणु इसका थोड़ा लिखिए हम हम पैराग्राफ लगवा देंगे चिंता मत करो यहाँ समास लिखना परमार्थ ज्ञानम ए परमार्थ परमार्थ अभयप्राति सह य सह क्या है क्या लिखा आपने परमार्थ ज्ञानम परमार्थ परमार्थ ज्ञान शरण परमार्थ ज्ञान शरण लिखा है ना तो परमार्थ ज्ञान शरण का विग्रह है ये गोबरी समास है इसमें लगा इस ऐसा समझना इसको परमार्थ ज्ञानम एव शरणम यस सहा परमार्थ ज्ञानम एव शरणम यस और शरणम करते अभय प्राप्ति कारणम कि परमार्थ ज्ञान ही अभय प्राप्ति का कारण है जिसका परमार्थ ज्ञान ही अभय प्राप्ति का कारण है जिसका अभय mm. का क्या अर्थ है मोक्ष परमार्थ अभय का क्या अर्थ होता है mm -hmm. mm -hmm. so, मोक्ष तो मोक्ष प्राप्ति का कारण क्या होता है परमार्थ ज्ञान मोक्ष प्राप्ति का कारण क्या होता है परमार्थ ज्ञान है ना परमार्थ ज्ञान परमार्थ परम अर्थ कौन है आत्मा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 ठीक है तो से लगा देखना देखो लगता है यथात में तो ऊपर हो जाएगा इसलिए योग विषय बुद्धि अथवा उसके परिपाक से होने वाली शांत विषय बुद्धि में देखना बुद्धि बुद्धि में प्राप्ति प्राप्ति के के कारण कारण को को चाहो, ऐसा लगाना उसके परिपाक से होने वाली बुद्धि होने पर सांघ विषय बुद्धि होने पर कौन योग बुद्धि होने पर अथवा उसके परिपाक से होने वाली सांख विषय बुद्धि होने पर अभय प्राप्ति के कारण को चाहो अभय प्राप्ति के कारण को अभय प्राप्ति का कारण क्या है आपका परमार्थ ज्ञान है तो परमार्थ ज्ञान जो अभय प्राप्ति का कारण है वो कैसा होगा कैसा होगा मतलब आगे करना पड़ेगा ना अपरोना क्या मतलब जाएगा <DLC> तो ऐसा कहना योग विषय बुद्धि अथवा उसके परिपाक से होने वाली शांत विषय बुद्धि के होने पर बुद्धि के होने पर अभय प्राप्ति के कारण को चाहो अर्थात परमार्थ ये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 कर्म होगा, होगा, अनुसंधान तो करना पड़ेगा और जब अपने अभय प्राप्त होगा और श्लोक में क्या है कृपणाह फल हेतवा यह है ना कृपना फल हेतव फल हेतव का अर्थ है कि फल के हेतु से कर्म करने वाले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 कर फल हित का अर्थ है फल तृष्णा प्रयुक्ता संता क्योंकि फल की तृष्णा से प्रेरित होकर के अवरम कर्म को है निकृष्ट कर्म को करने वाले या काम्य कर्म को करने वाले लगेगा कर, कर कर, कि फल की तृष्णा से प्रेरित होकर संता का अर्थ है होकर संतो संता क्योंकि फल की तृष्णा से प्रेरित हो करके काम्य कर्म को करने वाले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 योगा एतद, योगा एतद अक्षरम गार्गी अवदित्वा अस्मत लोकात्बोधन है यागवल कुमार उपदेश करते हैं गार्गी को कि हे गार्गी यह करते जो व्यक्ति जो मनुष्य एक तद अक्षरम अवदित्वा अक्षरम करते परमात्मा नार्गी ना। यह जो मनुष्य इस अविनाशी परमात्मा को न जानकर अवदित्वा है न अक्षर घर अविनाशी परमात्मा इस अविनाशी परमात्मा को न जानकर असमात असम्त लोकात प्रेत इस लोक से चला जाता है मतलब जो भी अक्षर परमात्मा को न जानकर इस लोक से चला जाता है वह कृपण है इस लोक से चला जाना मतलब मर जाना गारी जो मनुष्य इस अक्षर परमात्मा को न जानकर इस लोक से चला जाता है वो कृपण है मतलब दीन है हाँ वो तो अच्छा नहीं है बिना जाने चला गया वो कृपण कहा गया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 सुकृत दुष्कृते बुद्धियुक्त जहाति इह उभे सुकृतुष्कृते योगाया योगा युजस्व कर्मसु सुनम लगाइए बुद्धियुक्त बुद्धियुक्त सुकृतुष्कृते उभे जहाती लगाइए ऐसा लगाना बुद्धियुक्त युक्ता इह ुक्ता जहाती इत छेद होगा जहाती बुद्ध युक्त दुष्कृत बुद्ध युक्त का मतलब है कि समत्व बुद्धि से युक्त मनुष्य क्या समत्व बुद्धि से युक्त मनुष्य समत्व बुद्धि से युक्त मनुष्य ई अर्थ इस लोक में सुकृत दुष्कृत उभय जहाती सुकृत करते पूर्ण और दुष्कृत पाप। इस लोक में पूर्ण पाप दोनों को छोड़ देता है तो पूर्ण पाप सुकृत दुष्कृत, दुष्कृत क्या होते हैं हाँ तो बंधन के कारण को छोड़ देता है तो बंधन होता है बुद्धि तो युक्त मनुष्य इस लोक में ही मतलब यहाँ पर ही यहाँ पर ही मतलब किसी जीते जीते यही पर हाँ यहाँ पर ही क्या है इसी लोक, में ओ, ओ, में तो लोक में पापुर्ण दोनों को छोड़ देता है यहाँ बुद्धि युक्त कहा है और अवतरणिका में क्या कहा है समत्व बुद्धि युक्त करना चाहिए समत्व बुद्धि से युक्त होकर स्वधर्म का अनुष्ठान करने वाला मनुष्य यही बनेगा ना क्या समत्व बुद्धि से युक्त होकर स्वधर्म का अनुष्ठान करने वाला मनुष्य इस लोक में पाप पूर्ण दोनों को छोड़ देता है यही होगा ना मैं उसके अनुसार हाँ अब देखना ये भाष्य देखेंगे फिर बताएंगे तो के बुद्ध युक्त का समास युक्त बुद्ध युक्त तृतीया तत्पुरुष क्या समाज तृतीया तत्पुरुष है पे, पे कैसी बुद्धि लेना है समत्व विषय बुद्धिया बुद्धिया से क्या लेना है समत्व विषय बुद्धियात्व विषय बुद्धि से युक्त समत्व विषय बुद्धि से युक्त मतलब समत्व बुद्धि से युक्त ठीक है समत्व विषय जहा है परित्यज की अश्विन लोके मतलब उसको पूर्ण पाप का फल भोगने के लिए और कहीं नहीं जाना है सब यही छूट जाएगा कर से अस्मिन लोके उबे से क्या लेना उसे उभे सुकृत दुष्कृत सुन पापे तो पुर्ण पाप दोनों को छोड़ देता है तो कर्म से पूर्ण पाप छूट जाएंगे क्या तो इसलिए बोला है सत्शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारा मतलब अंतरकरण की शुद्धि तथा ज्ञान प्राप्ति के द्वारा से युक्त होकर स्वधर्म का अनुष्ठान करने पर क्या होगी सत्य सतुशुद्धि फिर क्या होगी ज्ञान की ज्ञान प्राप्ति तो so, ज्ञान की प्राप्ति होने पर हाँ सुकृत दुष्कृत का ना। है ना ज्ञान की प्राप्ति होने पर सुत का ये मतलब है ठीक है तो वो जो है ना कि समत्त बुद्धि से युक्त होकर कर्म करने से सीधे सुकृत दुष्कृत का नाश होगा या किसी के द्वारा होगा किसके द्वारा सत्य तो शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा ठीक है लग गया हाँ की सत्य तो शुद्धि और ज्ञान फिर क्या अर्थ होगा इसका यता लगाया ना भाष्यकार ने यथा क्यों लगाया भाष्यकार ने क्योंकि तो श्लोक में तस्मात लिखा है तस्मात करते हैं तस्मात कारणाथ तो उस कारण से तो यता करते हैं करमात कारण यता भाष्यकार में जोड़ा है क्योंकि समत्व बुद्धि से युक्त होकर कर्म करने वाला मनुष्य इस लोक में सत्व शुद्धि तथा ज्ञान प्राप्ति के द्वारा पुण्य पाप दोनों को छोड़ देता है सुकृत दुष्ट से उभे जाती है ना पुण्य पाप दोनों को छोड़ देता लग गया क्योंकि पहले जोड़ेंगे तस्मात्त इसलिए योगा युजस्व कार्य है कि समत्व बुद्धि समत्व बुद्धि के लिए चेष्टा करते हैं समत्व बुद्धि के लिए समत्व बुद्धि योग के लिए है श्लोक में योगाय है न रूप है? या योग किसे कहा है समत्व बुद्धि को कहा है समत्व बुद्धि को योग कहा है इसलिए समत्व बुद्धि रूप योग के लिए प्रयास कर सुकर से घटसु घट कर्मो कर, को करते हैं चाहे वो शास्त्रीय कर्म हो भजन ध्यान हो या किसी की सेवा आदि करते हैं तो उसमें समत्व बुद्धि का प्रयास करना चाहिए इसका फल हो रहा है या नहीं हो रहा है बुद्धि और दृढ़ हो जाएगी आगे सब जगह अब देखना समत्व बुद्धि से युक्त होकर कर्म करने पर सब बताया कि पूर्ण पाप भी छूट जाता है महान फल मिल जाता है ये तो आचरण में अपने करें अपने आचरण में आए तब कोई सुनेगा तो उसको लाभ हो सकता है नहीं तो कोई लाभ नहीं होता है श्लोक में है योगा कर्म समत्व बुद्धि के लिए प्रयास कर अच्छा भाष्यकार ने यथा जोड़ा है न जो यथा जोड़ा है तो ये कार्य तो फिर क्यों करना अच्छा रहेगा के तो लिए योग के लिए प्रयत्न कर समत्व रूप योग के लिए कर कब ही करते कब होता यदि ने यथा नहीं कहा होता तो क्या सत्य शुद्धि पूर्ण प्राप्ति सत्य शुद्धि से ज्ञान प्राप्ति होगी ज्ञान प्राप्ति से सुकृत दुष्कृत नष्ट होंगे है ना तो सत्य शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा छोड़ता है उसको छोड़ना है सुकृत दुष्कृत को शुक्र दुषित कौन पहले के जो किए हुए थी। पहले के किए हुए कर्म करता है अच्छा भगवत आराधना रूप से शासना निष्काम कर्मों को आराधना रूप से निष्काम कर्मों को करता है तो यदि क्या है, है तो उन कर्मों से क्या होगा उन्हीं क्रम से बोलो हाँ उन कर्मों से क्या होगा क्योंकि फल की इच्छा को छोड़ जाएगी है ना तो वो जो है ना साफ सम्म कर्म चित्त शुद्धि के हेतु होंगे उनसे कोई और पूर्ण होगा उनसे कोई भी सुकृत नहीं, नहीं होगा उनसे तो क्या हो जाएगी चित्री शिव शुद्धि ज्ञान अग्नि सर्वकर्माण भस्म करते सात ज्ञान अग्नि से सभी कर्म भस्म भूत हो जाते हैं है न सभी कर्म पाप रूप सभी कर्म भस्म हो जाते हैं अब देखिए यहाँ देखेंगे कर्मशूल इसे क्या लिया है स्वधर्म आख्य सु कर्म शूल नामक कर्म में कर्म में का कर्म का सो में अलग है ना ब्रह्मचारी के लिए क्या है विद्या अध्ययन करना वेदाध्यन करना गुरुकुल में गुरु की संधि में रहना गुरु सेवा करना करना ये सभी क्या है उसका ये, ये सब उसका कर्म है किसका ब्रह्मचारी का संधि करना गुरु सेवा करना गुर, गुरु की संधि में रहना इसका तो हाँ वो खुले हुए स्वर्ग का रूप स्वर्ग मिलता है छोड़ दिया तो विद्यार्थी होकर के नहीं पढ़ा तो पापम जितने वितास्त्रीय कर्म हो और या लौकिक कर्म हो शास्त्रीय कर्म क्या है जो अग्निहोत्र है दर्शपूर्ण मास है और ये सबसे ज्यादा कर्म संयुक्त दर्शपूर्ण मास है और तमाम जो है ना उसके लिए ही सब क्या क्या तमाम पंच महायज्ञ सब के लिए कर्म करना है, रोज का थोड़ा पाठ भी कर, तीन आश्रमों के भरण का भार भी गृहस्थ है, है? पोषण सबसे बड़ा दायित्व तो उसी का है तो उसको भी स्वधर्म का पालन करना वो भी उसका धर्म है वन सृष्टि के लिए तप अधिक है तो अरण्य में रहना एकांत में रहना ईश्वर का उपासना करना तप है अनिध्यासन ये सब सब के अलग अलग कर्म है और जिसके जो कर्म है वही उसके स्वधर्म ये, ये है अब गृहस्थ व्यक्ति संन्यासम में वैराग्य को छोड़कर कोई दूसरा भाव नहीं होना चाहिए नहीं वैराग्य तो सबके लिए अच्छा है वैराग्य से ही सुख शांति होती है ध्यान तो रखना जैसा शास्त्र रहता है वैसा ही उसमें संयोपासन का अधिकारी कौन है अब संग्रह में आया है सूची काल भी तत्व हाँ भी कल कहा गया पाठ आपका था में लगे हुए मनुष्य स्वधर्म नामक कर्म में लगे हुए मनुष्य की सिद्धि और असिद्धि में जो समत्व बुद्धि होती है सिद्ध असिधि हो या समत्व बुद्धि का अर्थ है ईश्वर अर्पित चेता ईश्वर में लगा हुआ चित्त ईश्वर में लगा हुआ चित्त मतलब कर्म, कर्म तत्कौशलम कुशल कुछल भाव उससे होने वाला, उससे, समत बुद्धि बुद्धि से से या ईश्वर क्या कौशलम भाव में अन्त्य करने से कुशल से क्या बनेगा कौशल लगाइए स्वधर्म नामक कर्मों में लगे हुए मनुष्य की सिद्धि और असिद्धि में जो समत बुद्धि अर्थात है कौशल होता है लग गया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 कौशलम तो इसको बताता हूँ मैं आपको अभी चिंता ये दो तीन पंक्तियां कौशलम की नहीं कौशल क्या है बताते हैं कि कर्मान बंद स्वभावान भी या कर्म में बंधन करने के स्वभाव वाले होने पर भी भाव से रहित हो जाते हैं या अपने स्वभाव से निवृत्त हो जाते हैं कर्मों का स्वभाव क्या बताया इन्होंने बंधन करना कि ऐसा बंधन करना रूप स्वभाव वाला या बंधन कारक स्वभाव वाला होने पर भी कर्म बंधन कारक स्वभाव वाले होने पर भी समत्व बुद्धि के कारण स्वभाव से तथा नहीं रहते बंधन कारक तस्मात समत्त बुद्धि युक्तो भव तम तुम इसलिए तुम समत्व बुद्धि से युक्त हो जाओ तो समत्व बुद्धि से युक्त होने से ही रहेंगे ठीक है अब ये ऊपर ऊपर चलिए अच्छा योगा कर्मसु कौशलम तो कौशल कर्मसु का अर्थ क्या किया स्वधर्म आप से सुकर्मसु की स्वधर्म नाम के कर्म में लगे हुए समत्व बुद्धि यहाँ पर योग का अर्थ है यहाँ पर समत्व बुद्धि योग का क्या अर्थ है समत्व बुद्धि हाँ योग का अर्थ है यहाँ पे समत्व बुद्धि स्वधर्म नामक कर्मों में लगे हुए मनुष्य क्या बताया यहाँ पर फिर समत्व बुद्धि उसका से किया ईश्वर अर्पित चित्त ईश्वर और उससे क्या बताया इन्होंने कौशल बताया तो इसका मतलब है... नहीं नहीं हाँ तय लगाया है ना उससे किससे योग समत्व बुद्धि से या ईश्वर चित्त से अथवा योग से योग से कर्म में कौशल आता है ऐसा अपने स्वभाव से रहित हो जाते हैं तो योग करुण में कौशल है ऐसा क्यों कहा क्योंकि योग से करुण में कौशल आता है योग से करुण में कौशल आता है इसलिए कि योग को क्या बोला योग करुण में कौशल क्या है करुण में कौशल योग को क्यों कहा क्योंकि योग से करुण में कौशल आता है ध्यान देना आयुर्वेद घृतम ऐसा प्रयोग प्रसिद्ध है ना बल्कि आयुर्वेद के अनुसार क्या है की घृत सेवन करने से अभिवृद्धि होती है तो आयु वृद्धि का साधन क्या है घृत इसलिए घृत को क्या कह दिया आयु उसी प्रकार योग से कौशल तो को क्या कह दिया योग, योग कह दिया अच्छा और समझ लेना असुविधा हो तो फिर पूछ लेना क्यों ये क्योंकि लगाइए लगाइए इसको कर्म जम नहीं बुद्ध युक्त कर्म जम अन्य क्या होगा अनामयम पदम गच्छन्ति पदच्छेद क्या है गच्छन्ति अनामयम लगाइए बुद्ध युक्ता का अनामयम पदम गच्छन्ति अन्य फिर देख लेंगे बाद में और ये भाष्य में ऐसा लगाना कि बुद्धि से युक्त मनुष्य मतलब समत्व बुद्धि से युक्त कर्मजन्य फल को छोड़कर कर्मजन्य फलम तक और मनीष ऋणा कर हाँ जन्म बंध विमुक्ता का अर्थ है कि जन्म रूप बंधन से रहित होकर मोक्ष कि मोक्ष को प्राप्त करते हैं गया अब भाष में देखेंगे कर्मजम फलम त्यक्तवा इस प्रकार विवहित पद के साथ संबंध है ध्यान देना क्या बीच में किसी का भी उधर आया है हाँ किसका भी उधान है? है? है ही का तो कर्मजन के पश्चात फलम त्यक्ता ये विवाहित है ना लगाइए पद के साथ संबंध होता है विवाहित पद कौन है फलम और त्यक्त कर्मजम फलम त्यक्त इस प्रकार विवहित पदों के साथ संबंध होता है किसके साथ विवहित पदों के साथ पर कर्मजम फलम है ना तो कर्मजम फलम को समझने इष्ट देह प्राप्ति और अनिष्ट देह दे प्राप्ति देवता देवता देह की प्राप्ति वृक्ष देह की प्राप्ति कैसे अनिष्ट इष्ट देह की प्राप्ति तथा अनिष्ट देह की प्राप्ति ये क्या है कर्म का फल है कर्म से होने वाले फल को क्या कहते हैं कर्मच फल है ना कर्म से होने वाला फल कर्म फल बुद्धि युक्ता का अर्थ किया है समत्व बुद्धि युक्त समत्व बुद्धि से युक्त अच्छा फलम तत्व एक अच्छा ठीक है कर्म से हाँ समत्व बुद्धि से युक्त मनुष्य कर्मजन फलत्व तत्व का क्या अर्थ है परिचय और मनीषणा अर्थ है ज्ञानी भूतवा ज्ञानी होकर के अभी इसको थोड़ा पहले के पदों को थोड़ा समझ लेना धन फल का त्याग करते हैं इसलिए ज्ञानी होकर ज्ञानी क्यों होते है? क्योंकि हैं क्योंकि फल का क्योंकि समत्व बुद्धि से युक्त तो होकर कत का त्याग करते हैं इसलिए ज्ञानी होकर ऐसा अभिप्राय है, है भाषाकार का तो ज्ञानी हो करके जन्म बंध बिंदु मुक्ता में समा से क्या लेना है जन्म बंधन जन्म बंधन से रहित हो करके जन्म रूप बंधन से सबसे बड़ा बंधन तो जन्म ही है जन्मायधन उसी से है इसका तात्पर्य क्या है जीवंता एवं जन्म बंध बिंदुरुक्ता संता जीवन काल में ही जंग रूप बंधन से रहित होकर के पदम किया है मोक्षाक्षम प्राप्त करते हैं विष्णु के मोक्ष नामक पदम पद को हाँ विष्णु का परम पद क्या है विष्णु के मोक्ष नामक परम पद को प्राप्त करते हैं नामयम का अर्थ है रहितम अच्छा सभी उपद्रों से रहित और नामयम का क्या अर्थ हुआ सभी उपद्रों से रहित पदम का जन्म रूप बंदन से रहित होकर के सभी उपद्रों से रहित मोक्ष को प्राप्त करते हैं सभी उपद्रों से रहते विष्णु के मोक्ष नामक परम पद को प्राप्त करते हैं लगा अर्थ करना चाहते हैं। बुद्ध योगा धनंजय देखो कहा है कहाँ है उनचासवे में है हाँ बुद्ध युच्छा काम कर्म अत्यंत तुच्छ है तो बुद्ध योगा का क्या अर्थ था समत्व बुद्धि लिया ना यहाँ समत्व बुद्धि युक्त कर्म समत्व बुद्धि युक्त ये लिया था यहाँ देखना पचासवे में क्या बोला शुक्र दुष्कृत उभे जाती पूर्ण पाप दोनों को छोड़ देता है और इक्यावन में क्या आया है जन्म बंद विमुक्ता तो बुद्धि योग से जो है ना कि परमा दर्शन लेना चाहिए आत्मज्ञान लेना चाहिए अभी तो समत्व बुद्धि लिया है ना पहले अब कहते हैं कि बुद्धि योग से समत्व बुद्धि न लेकर के यहाँ पर आत्म ज्यान लेना ज्ञान द्वारा समत्व बुद्धि से युक्त होकर कर्म करेंगे तो ज्ञान द्वारा मुक्त होगा तो सीधे ज्ञान योग को लेने के लिए कहते हैं अथवा बुद्ध योगादन यहाँ से आरम्भ करके अब आत्मज्ञान रूप, अब सर्वता, की स्थानीय है ना सब से पर पूर्ण जलाशय के समान कर्म योग से जन्म क्या होगी सत्य कैसा परमार्थ दर्शन रूप बुद्धि पंक्ति लगाइए जैसा मैं अन्य के क्रम से बोल रहा हूँ अथवा बुद्धि योगा धन्य यहाँ से आरंभ करके कर्म योग से जन्म सत्य शुद्धि से जन्म फिर क्या होगा आपका ज्ञान कौन परमार्थ दर्शन तो क्रम देखना अन्वय का कर्म योगशु जनिता हा, सर्वता समय के समान सब ओर से परिपूर्ण महान जलाशय के समान परमार्थ दर्शन रूप बुद्धि कही गई कहा से बुद्धि योगा धनंजय यहाँ से लेकर नहीं लेना ये दूसरे पक्ष में बता रहे हैं दोनों प्रकार से किया है क्यों क्योंकि साक्षात सुकृत दुष्कृत के ना सादी का हेतुत्व सुना गया है साक्षात बुद्धि को सुना गया है हा? तो सुकृत दुष्कृत नाश का हेतु तो परमार्थ दर्शन रूप बुद्धि होगी आत्मज्ञान होगा इसलिए इन्होंने अथवा से कहा है और यदि समत्व बुद्धि लेंगे तो बुद्धि होगा आद धनजय यहाँ से आरंभ करके कर्म योग से जन्म से जन्म सब से परिपूर्ण महान जलाशय के समान परमार्थ दर्शन रूप बुद्धि कही गयी है क्यूँकी साक्षात हेतु कौन है वो बुद्धि सुकृत दुष्कृत नाश का हेतु किसमें सुनी गयी पचासवें श्लोक में और इक्यावन में क्या सुना गया अनामय पद की प्राप्ति तो सुकृत उसकी प्रहण हो गया पहले क्या हुआ समस्त बुद्धि लिया और फिर क्या लिया यहाँ बुद्धि लेंगे तो उससे युक्त होकर कर्म करना ओम पूर्ण मजा पूर्ण निगम